अन्य किसी के आने पर भी इसी में से देना केवल मेरी शारदा के लिए थोड़ा सा अच्छे चावल का भात पकाना कभी कभी तो इतने लोग आ पहुँचते कि खिचड़ी पूरी नहीं पड़ती तत्काल ही फिर हंडी चढ़ा दी जाती वह गर्मा गर्म खिचड़ी जो ही पत्तलों पर ढाली जाती मैं उसे जल्दी से ठंडा करने के लिए दोनों हाथों से पंखा झलने लगती आहा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 शरीर धारण करने से ही भूख प्यास सब है इस बार घर में बीमारी के समय एक दिन आधी रात को मुझे उसी तरह की भूख लगी सरला आधी सब सो रही थी आह वे लोग इतना परिश्रम करने के बाद सोने गई हैं फिर उन्हें कैसे जगाती लेटी लेटी स्वयं ही टटोलने लगी देखा कि एक कटोरी में थोड़े से मुरमरे रखे हुए हैं और तकीये के पास दो बिस्कुट भी मिले इस पर बड़ी खुशी हुई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 उस समय मुझे बड़ा बुखार जो था कुपाड़ा में क्या ही बीमार हुई थी बेटी बेहोश थी तब पाखाना पेशाब सब बिस्तर पर ही होता था उस समय सरला बहू ने मेरी बड़ी सेवा की रुवासी होकर इसीलिए सोचती हूँ बेटी फिर तो उसी प्रकार भोगना होगा उस बार तो कांजीलाल की दवा में ठीक हो गई आह बेटी हाथ पाँव में क्या ही जलन थी कांजीलाल के ठंडे मोटे पेट पर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 उसके अगले दिन मैं देखकर अच्छे अच्छे पपीते तथा आम ले गई थी माँ कितनी प्रसन्न हुई और हमें भी हर्षित करने के लिए क्या ही आनंद व्यक्त करने लगी माँ ने कहा अरे कल जिस पपीते की बात निकली यह तो ठीक वैसे ही है आम भी अच्छे हैं इसके बाद यह आम शरद को यह गणेन को यह जमाई को कहते हुए उन्होंने उसके भाग कर दिए बड़ी गर्मी पड़ रही थी मां को खूब घमौरियाँ निकली थी माँ ने कहा चंदन लगाने से घमौरियाँ कम हो सकती है परंतु उससे ठंड लगती है मैं कल पाउडर ले आऊं, उसे लगाने से घमौरियाँ कम होगी मां ले आना बेटी तुम लोगों का पाउडर ही लगा कर देखो एक घड़ा पानी लाने को कहो तो एक बार बाहर जाऊंगी बहू ने कहा पानी रख दिया है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 भीतर से गाने की आवाज़ आ रही है और इधर वह घुस नहीं पा रहा है आहा छटपटाकर मर रहा है माँ ऐसी भंगिमा के साथ वे बातें कह रही थी कि मैं भी अपनी हंसी दबाकर नहीं रख सकी तब माँ भी हंस रही थी और उनके साथ मैं भी हंस रही थी हंसते हँसते हम दोनों घर के भीतर आ गई